राष्ट्रपति के लिए ग्रेस केली फॉर्म हिंदी विदुषक सितंबर में एक सोमवार को मिसिज बैरिंगटन ने अपने क्लास में एक बड़ा पोस्टर लगाया जिस पर अमेरिका के सभी पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र थे जब ग्रेस कैम्बेल ने उन्हें देखा उसे देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ इसमें लड़कियां कहाँ है तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा मिसिस बैरिंगटन ने कहा पर सच्चाई यह है कि हमारे देश में आज तक तो कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी कभी कोई महिला नहीं ग्रेस ने पूछा नहीं यह बहुत अफसोस की बात है मिसेस बैरिंगटन ने कहा अपनी डेस्क पर बैठी सोचती रही कोई लड़की नहीं यह तो बड़ी अजीब बात है अंत में ग्रेस ने अपना हाथ उठाया हाँ ग्रेस बोलो मैंने इस बारे में काफी सोचा है मैं अमेरिका की मैं अमेरिका की राष्ट्रपति बनना चाहती हूँ यह सुनकर क्लास के कई बच्चे हंसे मुझे तुम्हारा यह विचार उमदा लगा ग्रेस मिसेस बैरिंगटन ने कहा हम लोग अपने स्कूल इसी भी छात्र ने अपना सिर नहीं उठाया राष्ट्रपति बनना काफी आसान होगा ग्रेस ने सोचा अगले दिन मिसेस बैरिंगटन ने क्लास में एक घोषणा की प्रजातंत्र के नाम पर मैंने मिस्टर वॉलर की क्लास को भी इलेक्शन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उनकी कक्षा ने थॉमस को राष्ट्रपति का चुनाव की फुटबॉल टीम का भी कप्तान था राष्ट्रपति का चुनाव जीतना कोई आसान काम नहीं होगा ग्रेस को अब समझ में आया उसके बाद दोनों क्लास टीचर्स ने अमेरिका के सभी राज्यों के नाम उनमें उनका कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट भी शामिल था परसिया बनाई उन्हें एक टोपी में डाला ग्रेस और थॉमस को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने एक एक पर्ची उठाकर अपना अपना राज्य चुना मैं टैक्सेस हूं न्यूहैमशायर हूँ रोज ने कहा, मैं ने कहा। पर 17 का क्या मतलब है हर राज्य के लिए कुछ चुनावी वोट निर्धारित किए जाते हैं यह संख्या उस राज्य में कितने लोग रहते हैं उस पर निर्भर करती है मिसेस बैरिंगटन ने बताया अब सभी लोग अपने अपने राज्यों के प्रतिनिधि होंगे कुल मिलाकर हमारे देश के पांच चुनावी वोट मिस्टर वॉलर ने समझाते हुए कहा चुनाव वाले दिन जिस प्रत्याशी को 270 या उससे ज्यादा वोट मिलेंगे वही इलेक्शन जीतेगा 270 ही क्यों रोज ने पूछा क्योंकि यह संख्या कुल चुनावी वोटों की आधी से ज्यादा है मिस्टर वॉलर ने कहा। राष्ट्रपति बनना कोई आसान काम नहीं होगा ग्रेस को लगास के चुनावी प्रचार का मुख्य मुद्दा था नया इतिहास रचो ग्रेस कैम्बल को प्रेसिडेंट बनाओ थॉमस कोप का प्रचार का नारा कुछ अलग था सबसे अच्छे आदमी थॉमस कोप को राष्ट्रपति पद के लिए चुनो ग्रेस ने उन मुद्दों की सूची बनाई जो छात्रों के लिए अहम थे उनके आधार पर चुन, उसने चुनावी वादे किए स्कूल में शांति गुंडों से मुक्ति स्वच्छ स्वच्छ स्कूल कचरे गंदगी से मुक्ति सेहतमंद खाना चिप्स और कोला से मुक्ति थॉमस ने भी तमाम चुनावी वादे किए ग्रेस ने अपनी अपने चुनावी प्रचार के लिए पोस्टर बनाए मतदाताओं से मिलकर अपनी नीतियां उन्हें समझा सकते थे कैंडिडेट के भाषण सुनकर लोग उन्हें वोट दे या न दे वो अपना मन बना सकते थे ग्रेस ने अपना चुनावी प्रचार जारी रखा छुट्टी के समय वो भाषण देती एक दिन दोपहर में उसने बच्चों को केक बांटे स्कूल खत्म होने के बाद उसने रैली आयोजित की इस बीच थॉमस परेशान नहीं था उसने होशियारी से पूरा हिसाब किताब लगाया था लड़कों के हाथों में लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा चुनावी वोट थे बीच की छुट्टी में थॉमस पेलिंग्स का अभ्यास कराता था दोपहर की छुट्टी में वो विज्ञान का कोई नया प्रयोग करता था स्कूल के बाद वो फुटबॉल का अभ्यास करता था इलेक्शन से पहले ही ग्रेस ने कुछ चुनावी वादे पूरे किए वो सुरक्षा दल में भर्ती हुई उसने स्कूल को स्वच्छ बनाने के लिए कमेटी गठित की एक स्वयंसेवी की हैसियत से उसने स्कूल की कैंटीन में काम किया नवंबर की शुरुआत में वुडरो विल्सन एलिमेंट्री स्कूल में इलेक्शन से पहले एक विशेष सभा आयोजित हुई उसके लिए ग्रेस और थॉमस शिक्षकों के साथ मंच पर खड़े हुए और स्कूल के बैंड ने संगीत बजाया हेनरी लॉर्ड्स पर बोलने वाला पहला प्रतिनिधि था। का येलो थॉमस के पक्ष में अपने अलावाबिल चुनावी वोट डालता है उसके फिर हना ने कहा एरिजोना का ग्रैंड कैनियन राज्य अपने दस चुनावी वोट ग्रेस कैम्बेल के पक्ष में डालता है फिर यह सिलसिला चलता रहा एक राज्य के बाद दूसरे राज्य ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इस बीच बच्चों का एक दल डाले गए वोटों की गिनती करता रहा जल्द ही वोटिंग का सारा काम खत्म हुआ कुछ देर बाद करा मंच पर आई। की बेजर स्टेट अपने 10 चुनावी वोट ग्रेस के पक्ष में डालती है ग्रेस ने एक नजर स्कोर बोर्ड पर डाली थॉमस के दो वोट थे और उसके दो अब वोट डालने के लिए सिर्फ एक राज्य ब्योमिंग ही बाकी बचा था ब्योमिंग थॉमस मुस्कुराया ग्रेस का चेहरा उसके बाद सैम मंच पर आया, उसने, उसने, उसने थॉमस ने फुसफुसाते हुए कहा बैंड ने संगीत बंद किया सारी आंखें अब ब्योमिंग पर गड़ी थी अंत में सैम ने अपना गला साफ किया और कहा ब्योमिंग की इक्वेलिटी स्टेट अपने तीन चुनावी वोट ग्रेस के पक्ष में डालता है। यह सुनते ही सब वोट क्यों डाला उसने पूछा सैम ने ग्रेस के हाथ में झंडा दिया और कहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम इस काम के लिए सबसे काबिल इंसान हो अगले हफ्ते मिसिस बैरिंगटन ने क्लास में बच्चे कौन सा पेशा चुनेंगे इस विषय के बारे में अपनी अपनी राय पेश करनी थी उसके लिए ग्रेस सबसे पहले मंच पर गई उसने दीवार पर टंगे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के पोस्टर की ओर देखा और कहा मेरा नाम ग्रेस कैम्बल है और जब मैं बड़ी होंगी तो मैं एक दिन अमेरिका की प्रेसिडेंट बनूंगी इस बार सभी लोगों ने उसकी बात पर यकीन